यत्र यत्र तत्र रघुनाथकीर्तनम त्र कृतमस्तकांजलि बाष्परी पिपूर्णलोचनमुतिमत राक्षक नाते च मधुर मधुर स्व कर्मा थे च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिहाँ प्रयत्स परम पवया कोमल कूदय वेणु श्यामलोम कुमार वेद वेदेद्यम परम ब्रह्म भासत हृदय मम कूज राम रिमरम मधुराक्षर आरह्य कविता शाखा वंदे वाकिल श्रीराम जय राम जय जय राम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 राजा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे गो मूर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 हा हरे गोविंद जय जय गोविंद जय नमो महादव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण के क्षर एव क्षर सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्त पुषस्त परुदारी योलोक अभी वर्त ईश्वर नारायण उपस्थित समाज ऋणीय यति वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओ श्रीमद्भागवत गीता का पंद्रहवा अध्याय अपने आप में शास्त्र है इसका अर्थ यह होता है कि समग्र गीता शास्त्र उसका भी सारार्थ पंद्रहवीं अध्याय के माध्यम से व्यक्त किया गया है सोलहवीं सत्रहवीं अठारहवीं अध्याय में पंद्रहवीं अध्याय में सन्निहित बाबों की परिपुष्टि का मार्ग प्रशस्त किया गया है जो श्लोक अभी प्राप्त है उसमें क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीन तत्वों का उल्लेख किया गया है श्री वैष्णवाचार्यों ने अपने ढंग से इस श्लोक के अर्थ को उद्घाषित किया है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 चौदहवी अध्याय तक जो दृष्टिकोण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने प्रस्तुत किया है उसका अनुशीलन आवश्यक इसीलिए मैंने कल डेढ़ घंटा समय लगाकर सातवें अध्याय से चौदहवीं अध्याय तक मूल भगवद्गीता का अनुशीलन किया और शंकर भाष्य के अनुरूप श्री कृष्णचंद्र की भावना के अनुरूप जो वचन सातवें से चौदहवें तक सुलभ हुए उसको लिख भी लिया ताकि अपने मस्तिष्क में श्रोताओं के मस्तिष्क में वस्तुस्थिति का प्रवेश हो सके भगवान शंकराचार्य महाभाग भाष्यों में जो अर्थ करते हैं या भाव व्यक्त करते हैं अपनी ओर से पचासों पूर्व पक्ष की उद्भावना करने पर भी अंत में वही अर्थ सटीक सिद्ध होता है इस संदर्भ में हमने श्रीमद सूदन सरस्वती जी आदि भानुभाव जो सिद्धांत को लेकर भगवत पद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के सर्वथा अनुगत हैं, लेकिन कहीं कहीं श्लोकों के भाव को लेकर अपना पृथक मत प्रस्थापित करते हैं उस पर भी तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करने पर अंत में भगवत शंकराचार्य महाभाग का जो अर्थ है वहीं सटीक सिद्ध होता है यहाँ तक कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त्याह मनीषिणा या जो वचन है उपनिषद का वाचस्पत मिश्र महाबाप ने बामती नामक टीका में से उद्धृत किया और यहाँ पर आत्मा का उन्होंने आत्मा ही किया इंद्रिय मन के योग से आत्मा में कर्तृत्व तो प्राप्त है स्वतः आत्मा निष्क्रिय अभिक्रिय विज्ञान घन ही है ऐसा बातपत मिश्र जी ने अर्थ किया भाव की दृष्टि से बिल्कुल उत्तम पक्ष है लेकिन भगवत पा शंकराचार्य महाभाग के वाष्य को देखे तो वहा आत्मा का अर्थ शरीर सिद्ध होता है इसका अभिप्राय यह हुआ कि देहेन्द्रीय प्राणांत करण के योग से करते प्राप्त है करते तो आध्यासिक है स्वतः सिद्ध नहीं है अब यहाँ पर आत्मा का ध्यान करना पड़ता है भगवत बाल शंकराचार्य महाभाग के अर्थ में वाचस्पति मिश्र जी के अर्थ में आत्मा यहाँ नामतः प्राप्त है अध्याहार नहीं करना पड़ता तथापि भगवद गीता के ही श्लोक को लें तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देव चय्र पंचम तत्व सती कर्ता रहात्मान केवलम तो यह पश्चात बुद्धि न स पश्चिम दुर्मति यहाँ पर अधिष्ठान का अर्थ शरीर ही सिद्ध होता है इस प्रकार से सिद्धांत के दृष्टि से प्रकरण के दृष्टि से भगवत्द शंकराचार्य महाभाग जो अर्थ कर देते हैं वह अविकम्प होता है सो स्विकम्पेन योगे नुज्यते न भगवत गीता के दसवी अध्याय का यह वचन है विनोबा जी अभिकम्प अर्थ अडोल करते हैं तो शंकराचार्य महाभाग जो भाव व्यक्त करते हैं वह अभिकम्प होता है अडोल होता है प्रकरण के बल पर सिद्धांत के बल पर उसको अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता या प्रकार अंतर से व्यक्त नहीं किया जा सकता कहीं कहीं ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम या जो भगवद गीता के चौदहवी अध्याय का अंतिम श्लोक है वो कूट श्लोक है कूट महाभारत में बहुत से कूट श्लोक है उनकी संख्या भी दी गई है बाहर से जिन श्लोकों का वचनों का अर्थ कुछ और परिलक्षित होता हो वस्तुता कुछ और हो उसका नाम है कूट श्लोक, कूट वचन तो विवक्षा वंकराचार्य महाभाग स्वतः जहाँ पर कूट वचन होता है वहाँ प्रकारांतर से अर्थ स्वयं प्रस्तुत कर देते हैं एक मर्यादा भी है सिद्धांत को मान लेने पर किसी वचन का अगर कोई सिद्धांत के पक्षधर पक्ष धर्म करते हैं, उसका नाम विवक्षा व साथ होता है, उसको लेकर हम लोग दुराग्रह प्रकट नहीं करते परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत कर चुके हैं चौदहवी अध्याय तक उसकी समीक्षा आवश्यक है तब भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने क्षर अक्षर पुरुष और उनसे अतीत विलक्षण कूटस्थ व पुरुषोत्तम तत्व का जो वर्णन किया उसका अर्थ सुगमता पूर्वक समझ में आ सकता है एक शब्द यहाँ पर है कूटस्थ, उसी को अक्षर कहा गया है श्रीमद् भागवत गीता के बारहवीं अध्याय में अक्षर और कूटस्थ दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेर मदेश अचलम ध्रुवम वहां कूटस्थ शब्द का प्रयोग ब्रह्मात्म तत्व के लिए हुआ है प्रकरण के बल पर लेकिन भगवत् शंकराचार्य महाभाव जिनके अर्थ से श्री मधुसूदन सरस्वती जी आदि अनुगत टीका सर्वथा सहमत हैं। अध्याय में भिन्न ढंग से किया बारहवीं अध्याय की शैली में नहीं किया कूटनीति में कूट शब्द का प्रयोग है चितकूट में कूट शब्द का प्रयोग है कूट शब्द राशि के अर्थ में उल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है तो शंकराचार्य ने यहाँ कूटस्थ का अर्थ प्रकारांतर से क्यों किया यदि बारहवें अध्याय की शैली में ब्रह्मात्म परक अर्थ ही कूटस्थ का करते अक्षर का करते तो क्या आपत्ति होती आपत्ति यह होती की बारहवीं अध्याय में जिस अक्षर कुटस्थ का वर्णन भगवान ने किया है उससे अतीत कोई पुरुषोत्तम तत्व सिद्ध नहीं हो सकता सा काष्ठा सा परागति कठो का वचन है और यहाँ पर जिस कुटस्थ को अक्षर कहा गया उससे अतीत पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन है अतः शंकराचार्य महाभाग ने बारहवें अध्याय में कूटस्थ और अक्षर का जिस प्रकार से अर्थ किया ब्रह्मात्म तत्व मानकर उस प्रकार से यहाँ कुटस्थ और अक्षर का अर्थ नहीं किया अगर वैसा ही अर्थ करते तो उससे अतीत कोई पुरुषोत्तम तत्व सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि तो सा सा परागति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 तो एक आपाततः रमणीय जैसा प्रयोग किया जा सकता है वो क्या है जिससे उत्पन्न हुआ तत्व जिसमें स्थित रहता है जिसमें लीन होता है वो उसका उपादान होता है यथो तो वायु मान भूतानी इस दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी के खोदने से खनन से जल की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होती है पृथ्वी के सहारे जल टिका हुआ परिलक्षित होता है जल को लुढ़का दें तो पृथ्वी में जल का लय सिद्ध होता है तो यथो तो वायुमान भूतानी या जो प्रारंभिक लक्षण है इस दृष्टि से विचार करें तो कोई व्यक्ति पृथ्वी को जल का उपादान कारण मान सकता है लेकिन आपत्ति क्या होगी आपत्ति यह होगी कि सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता पृथ्वी में पांच गुण हैं: शब्द स्पर्श रूप, रस और गंध जबकि जल में गंध निसर्ग सिद्ध या स्वभाव सिद्ध नहीं है दुर्गंध हो या सुगंध जल में आरोपित होता है स्वभाव से जल निर्गंध ही होता है तो पांच की अपेक्षा निर्विशेष चार है गणित में भी क्या? पांच के पूर्व चार चार के पूर्व तीन तीन के पूर्व दो दो के पूर्व एक और एक के पूर्व शून्य यही विधा है इस दृष्टि से विचार करने पर पृथ्वी को हम जल की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण मान सकते हैं लेकिन पृथ्वी का उपादान कारण जल का हाँ पृथ्वी को निमित्त कारण मान सकते हैं लेकिन विचार करके देखें तो जल पृथ्वी का उपादान कारण है और जल की अभिव्यक्ति में पृथ्वी निमित्त कारण है जल का उपादान कारण हम पृथ्वी को नहीं मान सकते यद्यपि आपात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 साक्षात उपादान जल ही हो सकता है इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो जल में चार गुना, तेज में तीन ही गुण होते हैं शब्द स्पर्श रूप तेज में रस नहीं होता तो सन्निकट निर्विशेष होने के कारण जल का उपादान कारण तेज ही हो सकता है अब तो तेज का उपादान कारण कौन हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो वो सन्निकट निर्विशेष कौन होगा जिसमें दो ही गुण होंगे क्योंकि तीन की अपेक्षा दो संकट निर्विशेष है शब्द और स्पर्श इन दोनों गुणों से युक्त जो तत्व होगा वही तेज का उपादान हो सकता है उसी का नाम वायु है अब वायु का उपादान कौन हो सकता है जब अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष हो सन्निकट निर्विशेष कौन हो सकता है जिसमें स्वभाव से एक ही गुण हो वो एक ही गुण शब्द है अब आगे जो सांख्यों ने आकाश की अपेक्षा अहम तत्व और महतत्व की कल्पना की वो निरर्थक हो जाती गणित की दृष्टि से वो टिक उनकी कल्पना टिकती नहीं क्योंकि तो आकाश में एक गुण हो गया शब्द अब एक जब कहेंगे तो सन्निकट निर्विशेष कौन होगा फिर एक के बाद कौन सा अंक प्राप्त होता तो हमको कहना होगा कि एक की बीजावस्था यहाँ पर एक की बीजावस्था एक की बीजावस्था प्रकृति में लक्षण चला गया अहम तत्व में नहीं गया महत् तत्व में नहीं गया ये अतिरिक्त जो संख्यों ने दो तत्व रखा आकाश और अव्यक्त या प्रकृति के बीच में वो अन्यथा सिद्ध है गणित की दृष्टि से वह सटीक नहीं इसलिए हमने अपने ग्रंथों में बहुत विचार पूर्वक लिखा अखिल शास्त्र के मनीषी भी विद्वान थे उन्होंने ऐसी भूल क्यों की भूल नहीं की वस्तुतः आकाश का ही सूक्ष्म और सूक्ष्मतर स्वरूप अहम तत्व और है। इसलिए परापशंती मध्यमा वैखरी जो वाणी है इस दृष्टि से विचार करने पर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 जैसे बीज होता है उसमें अंकुरोत्पादनी शक्ति होती है लेकिन घूम लग जाने पर घूम देने पर बीज पृथ्वी के रूप में शेष है बीज संज्ञालुप्त हो जाती है इसी प्रकार से अव्यक्त या प्रकृति का भी कोई आश्रय होना चाहिए जिसमें निर्वीजता हो निर्विशेषता की आबादी हो वो ब्रह्म है और सांख्यों के यहाँ कोई तत्व नहीं है क्योंकि उनके यहाँ जो पुरुष तत्व है वो प्रकृति का अधिष्ठान अधिष्ठानात्मक उपादान नहीं है चित्त होने पर भी और प्रकृति एक है ही होने पर भी पुरुष तो देख के वेद से इंद्री के वेद से भिन्न है इसका मतलब पुरुष में अनेकत्व है स्वभाव से तो अनेक तो उपादान नहीं हो सकता इस दृष्टि से विचार करने पर संख्यों का पक्ष शिथिल होता है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 आचार्यों के मत पर सिद्धांत पराक्षेप क्यों होता है जहां आचार्य सिद्धांत तो प्रकट करते हैं, लेकिन वचन उद्धृत नहीं करते तो वेदों को प्रमाण मानने वाले उपनिषदों को प्रमाण मानने वाले भी जिनके ही दृष्टि में वो प्रमाण नहीं है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 लोक में गौरवान्वित कहेंगे तो गुण सिद्ध होगा और दर्शन शास्त्र में लाघव गुण है लोक में भी कहीं कहीं लाघव गुण होता है अच लाघव उठाई धन भगवान राम भद्र ने अच लाघव लघुता पूर्वक उठा लिया आनंद फानन में जिसको कहते हैं और गौरवान्वित यहाँ गौरव शब्द है उत्कर्ष का द्योतक लेकिन दर्शन शास्त्र में अगत्या और गति न होने पर गौरव को स्वीकार किया जाता है नहीं तो लाघव गुण है लाघव का अर्थ क्या होता है बनिया लोग जल्दी जान जानते हैं एक रुपया खर्च करने से काम चलता हो तो दो रुपया मत खर्च करो यही तो वैश्य वृत्ति है ना क्या एक रुपया वैष्ण्यों के यहाँ ठहरे तो उनको मालूम है कि यहाँ सौ व्यक्ति हैं फल बांटेंगे तो सौ चाहिए लेकिन वो टोकरी में पहले दस रखते हैं फिर देखते दस खत्म होने वाला फिर जाके दस रखते एक साथ सौ रखने में उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है देना उन्हीं को है <laughs> ये भी मालूम है कि सबको फल मिलना है लेकिन एक साथ अगर वो सौ रख दें तो उनका हृदय फट जाए वो दस रखेंगे फिर देखेंगे कि अब कम होने वाला फिर रखेंगे एक साथ सौ नहीं रख सकते इसी प्रकार ये गुण है वैश्यों के यहाँ गुण है तो दार्शनिकों के यहाँ गुण है क्या गुण है जी एक शब्द बोलने से काम चले तो दो मत बोली जब भाष्यकार ये सब लिखते हैं ना श्रुति ने इस शब्द के बाद इस शब्द का उपयोग क्यों किया कोई अतिरिक्त प्रयोजन था क्या या खाम खा कर दिया इतना नपातुला इस शब्द के बाद श्रुति ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया इस वाक्य के बाद आचार्य ने या श्रुति ने इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया क्या पूर्व शब्द के द्वारा ही काम नहीं सदा कि अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया एक एक शब्द पर विचार चलता है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 नीचे आक्रमण करता है सांख्यवादी प्रकृति से काम चल गया तो परमात्मा को क्यों स्वीकार करता <laughs> नीचे से भी एक मार पड़ती है ऊपर से भी एक मार पड़ती प्रकृति से काम चल गया जगत की संरचना में प्रकृति को ही जब अभिनमित्तोपादान कारण मानने से काम चल सकता है तो ब्रह्म को मानने की क्या आवश्यकता हमारा सारा काम प्रकृति से चल जाता है सांख्यवादी उसके पीछे उनकी युक्ति है मैं समझ रहा हूं किस प्रकार का प्रवचन धारण करना कठिन होता है क्या स्वामी श्री वामदेव जी महाराज कहते थे जो आप बोलते हो तो उधर से उधर से उधर से, से अब आदमी का दिमाग चकरा जाता हमारी शैली और आवश्यक भी है तो हमने क्या संकेत किया सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति को ही अभिनमित्तोपादान कारण मान लें जगत का सारा काम सद जाएगा प्रकृति ही जिस कार्य को करने में समर्थ है वहाँ परमात्मा को प्रतिष्ठित करने की क्या आवश्यकता या सांख्यों का आग्रह उनका आग्रह यह होता है कि कार्य कारण में तादात नहीं चाहिए कार्य और कारण में तादात नहीं चाहिए कारण और कार्य में किंचित भी भेद ना हो तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा मिट्टी और घट में इसी प्रकार और कार्य कारण में सर्वथा भेद ही भेद हो तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा तो संख्यों का कहना है कि ब्रह्म में और जगत में कोई तालमेल नहीं है उसका आरोप है हमारे लिए मुस्कान है मुस्कान क्यों है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 तो उनका जो आक्षेप होता है हमारे लिए वरदान से हो जाता तालमेल नहीं है तभी तो विवर्थ सिद्ध होगा जगत असच्चिदानंद है असतो माँ सत गमय तमसो माँ ज्योतिर्घमय मृत्योर मा, अमृतम गमय जगत तो विचार करने पर असच्चिदानंद ही सिद्ध होता है भौतिकवादी भी जगत को सच्चिदानंद नहीं सिद्ध कर सकते अब सच्चिदानंद और जगत में क्या ताल तालमेल हुआ वो है सच्चिदानंद या सच्चिदानंद तो आरोप जो होता है हमारे लिए आह्लादक प्रद होता है क्या किसी का आरोप हमारे लिए आह्लादक प्रद आह्लाद प्रद मतलब तभी तो विवर्थ सिद्ध हो पाएगा लेकिन मार पड़ती है ये कि संख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति प्रकृति को मान लेने पर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 तब फिर बात बनती है कि व्यवहार देखना चाहिए बौद्धों से जब शास्त्रार्थ होता है तो शंकराचार्य जी विजयी क्यों हो जाते बौद्धों के यहाँ एक बहुत बड़ा दोष होता है दृष्टांता सिद्धि दृष्टांत की असिद्धि दृष्टांता सिद्धि नामक दोष वो जो सिद्धांत स्थापित करते हैं उसके अनुरूप उनके यहाँ दृष्टांत ही नहीं मिलता इसलिए दृष्टांत सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति बौद्धों के यहाँ बहुत है शंकराचार्य की विशेषता ये है कि व्यावहारिक धरातल पर भी उनका सिद्धांत स्खलित नहीं होता तो यहाँ पर हमको दृष्टांत चाहिए कि दो दो उपादान से काम चलता है या एक ही उपादान से तो रज्जु सर्प जो है अगर बीच में अज्ञान न हो रजू का तो रस्सी सर्प के रूप में परिलक्षित कैसे हो इसका मतलब वहां दो उपादान मानना पड़ेगा रज्जु का अभियान जो हुआ वो सर्प का परिणामोपादान रस्सी के अभियान का परिणाम हो गया सर्प अधिष्ठान अधिष्ठान विवर्तोपादान उसको कहते हैं अधिष्ठानात्मक उपादान रज्जु तत्व है रस्सी के ज्ञान से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 गणित की दृष्टि से विचार करें तो आकाश का उपादान कौन हो सकता है जिसमें शब्द नामक गुण कई बीजावस्था निर्विशेष नहीं बीजावस्था को लिया उस प्रकृति का भी उपादान आश्रय अधिष्ठान मयाध्यक्षण प्रकृति स्वेत सचरा, सचराचरम चरम यहाँ भी दो उपादान मयाध्यक्षण भगवान ने कहा ना भगवान की अध्यक्षता वहाँ पर अध्यक्षता लालित्य है भगवान अधिष्ठान अधिष्ठानात्मक उपादान है और प्रकृति या माया परिणामोपादान है इसीलिए प्रकृति का आश्रय कौन हो सकता है जो सर्वथा निर्विशेष हो बीज का आश्रय कौन हो सकता है भूमि तक बीज का आश्रय हो सकता है क्योंकि उसमें अंकुरोत्पादनी शक्ति नहीं है और बीज जब दग्ध हो जाए या घुन लग जाए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 बौद्ध दर्शन का प्रभाव गणित को प्राप्त हो गया इसलिए शून्य को अभाव मान लिया गणित में भी ये दार्शनिक जो दुर्बलता है ना वो सब जगह जाके बैठ जाती अब ये जो गणित चलता है फिजिक्स इत्यादि में उसमें एक ज्यूमेट्री का रेखा गणित का गणित है और एक है फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का गणित एक जगह शून्य को अभाव मान कर चलते हैं सारी गणना में विसंगतियाँ आ जाती शून्य जो है अभाव है अ है कथमस्तता सच जाए ने कहा यहाँ विचार करके देखें दस की अपेक्षा नौ एक न्यून है लेकिन भाव पदार्थ है या नहीं, भावांक है या नहीं, नौ की अपेक्षा आठ एक न्यून है लेकिन भावांक है ऐसे सात भावांक है छह भावांक है पाँच भावांक है तीन भावांक है दो भावांक है एक भावांक है और एक से एक का ऋण किया जो शून्य बचा वो अभाव कैसे हो गया? अगर शून्य को अभाव मानेंगे इकाई तो स्थानों पर शून्य और दहाई स्थाना पर एक तब तो एक ही मान होना चाहिए नौ अधिक मान कैसे हो गया हमारे तो जो गणित पर दस ग्रंथ प्रकाशित हुए सब मिला के डेढ़ार पृष्ठों की सामग्री यह शून्य पर ही है विश्व में बहुत चर्चित हो गए हैं वो ग्यारहवा नौ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं दसवां ग्रंथ अभी प्रकाशित होगा ग्यारहवा कंप्यूटर पर है और बारहवा ग्रंथ वैदिक मैथमेटिक्स की मैं व्याख्या आजकल कर रहा हूँ वो तो 700 सौ पृष्ठों में लगभग होगा इतने इनको दिखाया था भी चल रहा है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 वह आकाश का उपादान हो सकता है उसी को अभिव्यक्त या प्रकृति कहते हैं अब ऊपर चलें वो प्रकृति या अभिव्यक्त या माया किसके समाशित रह सकती है एक तो अचित है अचित होना अपने आप में का शाप है क्यों किसी भी चेतन की दृष्टि का विषय कोई वस्तु ना हो उसका अस्तित्व सिद्ध होगा कोई भी जड़ वस्तु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 वशिष्ठ जी व्यास जी आदि चेतन हैं उनके दृष्टि में तो योगी जो होते हैं उनके दृष्टि में तो अतीन्द्रीय पदार्थ भी आ जाते हैं और हम लोगों की दृष्टि और ये वृक्षों की दृष्टि वृक्षों की दृष्टि की अपेक्षा हम लोगों की दृष्टि तो बहुत उज्जवल है लेकिन वशिष्ठादी जो सिद्ध मुनि हैं उनके लिए तो अतीन्द्रीय पदार्थ भी दृष्टिगोचर होते हैं और भगवान सर्वेश्वर जो सच्चिदानंद हैं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 इसलिए भगवान शंकराचार्य महाराज ने पुरुषोत्तम तत्व और क्षर कार्यात्मक जो क्षर तत्व है उसके बीच में जो कूटस्थ अक्षर कहा गया है उसको प्रकृति पर रख लिया इतना विचार और तेरहवी अध्याय के अंतिम श्लोक से उसका तालमेल बैठता है क्षेत्रक क्षेत्र जो रेव मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूतक प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्यांतिके परम नीचे की पंक्ति तीसरा चरण भूतप प्रकृति मोक्षन चा, भूत और प्रकृति का मोक्ष बहुत एक पिछले सत्र में हमने बताया था सभी सयाने एक मत और विदुषाम किम अशोभनम भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है एकादश स्कंध श्रीमद भागवत में उद्धव जी के प्रति विदुषाम किम अशोभनम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 उनके हृदय में प्रशस्त संगति विद्यमान है तो यहाँ पर मध मद, श्री मध्वाचार्य जो कट्टर द्वैतवादी हैं उन्होंने तेरहवीं अध्याय के अंतिम श्लोक का अर्थ क्या किया बहुत छोटा सा तीन चार शब्दों का ही भाष्य है वहां पर एक बार श्री राम जी महाभाग ने चलती हुई कार में बंबई में पूछा दो महीने हम साथ में रहे बहत्तर गीता पर विचार विमर्श करने के लिए हमको बुलाया था और दो घंटे रोज गीता पर चर्चा होती थी उसके बाद में साधक संजीवनी टी उन्होंने व्याख्या की है उन्होंने कह दिया चलती विकार में ब्रह्मचारी जी बताइए ये मध्वाचार्य को क्या हो गया कि कट्टर द्वैतवादी होकर उन्होंने गीता के तेरहवें अध्याय के तेरहवें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका अर्थ वही कर दिया जो शंकराचार्य जी ने हमने तो कहा और कोई मार्ग नहीं है सभी आचार्य जिनको हम समझते हैं कि शंकराचार्य को नहीं मानते कहाँ जाकर शंकराचार्य को जो के स्वीकार करते हैं उस पर थोड़ा विचार कीजिए उनसे चलती हुई कार्य में चर्चा तो उन्होंने कहा इतने प्रबल शंकराचार्य हमने कहा बिल्कुल कोई दुर्बल आचार्य हम नहीं मानते लेकिन शंकराचार्य दुर्बल हैं यह नहीं सिद्ध कर सकते तो मध्वाचार्य जी ने अभी वही अर्थ कर दिया अब हो गया ना जब तो मध्वाचार्य सहमत हो गए तो द्वैत कहाँ रहा भूत प्रकृति मोक्षम सा मोक्षकार सीधे बाद है अपलाप है निरसन है कुछ भी कही है भूत और प्रकृति का क्या है भूत सहित प्रकृति का भूत या भूत के उपादान का अर्थ वही हुआ भूत सहित प्रकृति का मोक्ष माने क्या हुआ निरसन अपलाप निषेध बाध कुछ भी कहें वहाँ भूत क्या हो गए भूत माने कार्यात्मक प्रपंच पंचभूत भी ले सकते हैं स्थावर जंगम प्राणी भी ले सकते हैं पंचभूत ले लेने पर स्थावर जंगम पंच प्राणियों का ग्रहण हो ही जाता है क्योंकि उनके जो शरीर आदि है वो तो पंच भौतिक ही होंगे उनकी प्रकृति कार्य अर्थ उनका उपादान कारण उनका मोक्ष कार्य है उससे जो अतीत तत्व है उसके विज्ञान से उनका निषेध बाध निरसन कुछ भी का है तो भूतक प्रकृति मोक्ष पर भूत प्रकृति और जिसके विज्ञान से इन दोनों का मोक्ष होता है निरसन होता है बाध होता है अपलाप होता है तीनों तत्व हो गया ना? उसी को पंद्रहवीं अध्याय में बैठा दिया भगवान श्री कृष्ण भूत तो स्पष्ट या कार्यात्मक प्रपंच जो है अक्षर खर, क्षर सर्वाणी भूतानि जो भी कार्यात्मक प्रपंच है वो क्षर है अब उधर हो गया पुरुषोत्तम तत्व इधर हो गया क्षर कार्यात्मक प्रपंच बीच में कौन रह गया कारण कोटि का पदार्थ वो प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध हो संभव नहीं है इसलिए भगवत शंकराचार्य महाभाग ने कूटस्थ का अर्थ प्रसंगानुसार तेरहवीं अध्याय या वेदांत में जो प्रसिद्ध अर्थ है उससे भिन्न किया प्रकरण के बल पर और कूटस्थ का अर्थ अक्षर इसमें एक श्रुति है गोपालोत्तर तापनी उपनिषद अक्षरा महत्व अक्षर से महत्व की हुई यहाँ पर अक्षर शब्द का प्रयोग प्रकृति के अर्थ में उपनिषद में अक्षरान महत्व हो गया ना अक्षर से महत महत मानी महत्त्व सांख्यों की प्रक्रिया में वो प्रथम कार्य है अक्षरान महत इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जो अर्थ किया वो सर्वथा समीचीन है लेकिन उसमें पांच मिनट है केवल हम श्लोक आठवी अध्याय लीजिए बीसवा श्लोक परस तस्तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन य सर्वेश भूतेश नश्यु नीनश्यति तीन तत्व का यहाँ वर्णन है सर्वेश भूतेश नश्यु नीनश्यति सभी भूत कार्यात्मक प्रपंच क्षर अव्यक्तार अव्यक्ता सनातन अव्यक्त अव्यक्त से पर अव्यक्त सनातन अव्यक्त अव्यक्त के दो भेद भगवान ने किया गीता प्रेस से जो प्रकाशित गीता है उसमें खंडाकार और छूटा हुआ है वह शुद्ध है भावोन्य और उसके बाद व्यक्त दिया है वह खंडाकार और होना चाहिए परस्त सम्व भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन बहुत बढ़िया है बीसवा श्लोक आठवे आ जाएगा यहाँ दो अव्यक्त का वर्णन भगवान ने किया एक अव्यक्त दूसरा सनातन अव्यक्त और नीचे हो गया सर्वेश भूतेश नश्यत सु नश्यति सर्वभूत तो तीन तत्व यहां भी हो गए भूत माने व्यक्त कारी का पदार्थ व्यक्त अव्यक्त और सनातन अव्यक्त उसी को गीता के पंद्रहवें अध्याय में क्षर अध्या अक्षर पुरुषोत्तम कह दिया गया तो आठवें अध्याय से संगत लग गई भूतक ग्राम बीज भूतात विद्या लक्षणात अव्यक्तात् आनंद गिरिज ने किया अब चले इक्कीसवा श्लोक ले लें अव्योक्त अव्यक्तोक्षर स्तमाहु परम गति यम प्राप्त नहीं न निवर्तनते तथाम परम मम अव्यक्तोक्षर भगवान ने कहा सनातन अव्यक्त पहले श्लोक में कहा और अव्यक्त होता हुआ अक्षर अच्छा। अव्यक्त अक्षर अच्छा। ये पुरुषोत्तम तत्व भगवत तत्व जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता परम तत्व माना इसका अर्थ यह हो गया कि आठवीं अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दृष्टिकोण है इसका अर्थ किसी टीकाकार ने अन्यथा नहीं किया जो शंकराचार्य ने किया वही उससे बिल्कुल अध्याय का अर्थ मिल जाता है भक्तिया लभ्यस्त श्यांत स्थानी भूतानी येन सर्विदम तत्व यह जो है इसमें दो तत्व का वर्णन है पर पुरुष और सर्वभूत इसका नाम है आध्यात्ी श्रुति की शैली में जैसे पंचदशी पंचदशिकार ने इस रास्ते को व्यक्त किया है तस्माद वा ए तस्माद आत्मा आकाशा समूत यहाँ पर माया शक्ति किसी का नाम नहीं है तस्माद् व ए तस्माद आत्मना आत्मा आकाशा सम्भूत आत्मा और आकाश आत्मा से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 तो जहां सीधे परमात्मा से प्रपंच की उत्पत्ति का वर्णन है जैसे कि तस्माद ये तस्माद आत्मा आकाशा संभूता है वहां कार्योत्पादनी शक्ति भी सन्निहित है इसका मतलब सोपाधिकक ब्रह्म से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है निरुपाधिकक ब्रह्म से नहीं यह मानना पड़ेगा तो शक्ति को स्वीकार कर सकते है एक ही अध्याय में भगवान ने दो शैली में प्रवचन किया एक शैली में बीच में अव्यक्त को रखा ऊपर अक्षर अव्यक्त या सनातन अव्यक्त को रखा नीचे भूत कार्यात्मक प्रपंच को रखा दूसरे श्लोक में प्रकृति का नाम भी नहीं लिया वो जो उत्पादनी शक्ति है उसका नाम नहीं लिया बात वही है नाम लेने पर भी जो पूर्व श्लोक में नाम लिया है उससे अर्थ चल जाएगा अब नौमा अध्याय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 वह दाहिका शक्ति के कारण मैं जल गया वह दाहिका शक्ति ने मुझे जला दिया इतना बड़ा वाक्य कोई ना भी बोले आग ने जला दिया आग से मैं जल गया ऐसा कहने पर भी वह अग्निनिष्ठ दाहिका शक्ति का ग्रहण होगा या नहीं अगर कहें कि दाहिका शक्ति से विहीन अग्नि या आग होती ही नहीं तो पंचदशी कारण ने दिया है चंद्रकांत मणि ला के रख दीजिए अग्नि प्रज्वलित है चंद्रकांत मणि ला के रख दीजिए गवार पाठ है कुमारी उसमें भी वो क्षमता होती है एक अलग ब्रह्मचारी थे एक एकांत पे बताया महाराज युवक था वह कलेक्टर आदि चेले बन जाए आप महानुभावों को छोड़कर बाबा बड़े विचित्र होते हैं एक दो कलेक्टर एसपी ये सब चेला हो गया समझते बेस सार्थक हो गया जीवन सार्थक हो गया फिर न कोई गुरु न कुछ मतलब बेसी सार्थक जीवन सार्थक हो गया एक दो कलेक्टर एक दो करोड़पति आ गए सामने बस फिर तो क्या ईश्वर क्या गुरु आप महानुभावों को छोड़कर ये तो तांडव नृत्य मैं रोज ही देखता <laughs> हमारे एक शिष्य बहुत अच्छा काम करते हैं सुना है उधर गंगा तट पर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 ब्रह्मा जी ने कहा नारायण भगवान भी ऐसा नहीं कह सकती कैसा विलक्षण <laughs> अब सारा भूतपूर्व ब्रह्मा जी का शरीर लल्लू बुद्धू का होता है क्या <laughs> ब्रह्मा जी का शरीर की दिव्यता का वर्णन करें देवताओं के शरीर पितरों के शरीर का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक ब्रह्मा जी का श्री विग्रह तो कितना दिव्य होता होगा कल्पना ही कर सकते हैं तात्विक धरातल पर उसका हम लोग वर्णन कर सकते हैं तो स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर प्राप्त होता है उसमें मलमूत्र होता है क्या प्रातितिक है या नहीं मनोमय शरीर है ना तो स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर प्राप्त होता है वो सप्त में होता है क्या तो ब्रह्मा जी का शरीर ब्रह्मा जी ने कहा कैसा आ गया ये कहता है कि ये कहते हैं कह तुम्हारे शरीर से दुर्गंध निकलती है फिर बैठिये, बैठिये, कहा बैठिए बैठिए कहा उच्छिष्ट आसन है उच्छिष्ट आसन है तुम बैठते हो ना इस पर उच्छिष्ट आसन पर बैठ नहीं सकता उन्होंने सोचा कि नारायण भगवान जिनसे मैं अभिव्यक्त हूँ वो भी ऐसा नहीं कहते थोड़ा तो ध्यान किया अरे बेटा बहुत दिन पर आए पहचान नहीं पाया तुम दम्भ हो ना <laughs> उसने कहा पिताजी मुझे तो यही दायित्व तो आपने दिया तो मैंने तो आपको भी चकने में डाल दिया उन्होंने कहा दायित्व तो तुमने दिया मेरे ऊपर तुमने दायित्व <laughs> तो सार क्या निकला सार ये निकला सर जो कि ये जो बीच वाली शक्ति है आग ने जला दी तो वो अलख जी कहते थे कि छोटा सा बच्चा था हुआ कि पूजू कलेक्टर आजी चेले बने तो जटा रख ली और गुवार पाठा गृत के गोदे खूब मल लिए और बैल को मिट्टी के बर्तन में प्रज्वलित आग लेके घूमता था और जले नहीं तब तो भी ना हो लोग कलेक्टर दो चार चले बन गए फिर सोचा कि ये तो दम्भ है ये सबको छोड़ना चाहिए फिर वो धीरे धीरे लुढ़कते पुरखते हमारे पूज गुरुदेव के पास आ गए फिर लुढ़कते पुरखते पूर्वाचार्य महाराज की कार चलाते समय दुर्घटना में समाप्त तो हो गए तो गुआर के पाठे मुसलमानों के यहाँ जो फकीर होते हैं वो कोई पत्थर चकमक